महापप के बाद विक्रम से सब राज्य करेंगे उन सब राजाओं को कोटिल्य नष्ट कर देंगे इस वंश का अंतिम राजा 60 वर्षों तक राज्य करेगा कोटिल्य उसको हटाकर चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बिठाएगा चंद्रगुप्त 24 वर्षों तक राज्य करेंगे उसके बाद भद्रसार 25 वर्ष तक राज्य करेगा फिर उसके बाद अशोक नाम का राजा 36 वर्षों तक राज्य करेगा उसका पुत्र कुशान 8 वर्ष तक राज्य करेगा कुशान का पुत्र बंधुपालित 8 वर्ष तक राज्य करेगा बंधुपालित के पुत्र 10 वर्ष तक राज्य करेगा देव वर्मा 7 वर्ष तक राज्य करेगा उसके बाद उसका पुत्र शतधर 8 वर्ष तक राज्य करेगा भद्रत राजा सात वर्ष तक राज्य करेगा ये नंद वंश के नो राजा पृथ्वी पर राज्य करेंगे सब 136 वर्ष तक राज्य करेंगे इन नंद वंश के शुंग वंश राज्य करेगा नंद वंश का जो अंतिम राजा भद्र शब्ब का सेनापति पुष्प मित्र उसको मारकर स्वयं आठ वर्षों तक राज्य करेगा पुष्पमित्र के आठ पुत्र होंगे, वे सब राजा होंगे। इनमें इन सबसे बड़ा पुत्र सात वर्ष तक राज्य करेगा, फिर वसुमित्र का नाम पुत्र दस वर्ष तक राज्य करेगा, फिर अंधरक नाम के पुत्र दो वर्ष के लिए राज्य करेंगे, पुलिंदक राजा तीन वर्ष तक राज्य करेगा, घोषसूत नाम का राजा 3 vrse تک raja karayaga Raja Vikramitr 3 vrse تک raja karayaga Bhagwat naam ke raja 32 vrse tuk raja karayaga Ise ke baad Unke Shem Bhoomi naam ke putr 10 vrse tuk raja karayaga Ise Shung Vanshke 10 raja Prathripaar 112 Vrse tuk raja karayaga Ise ke baad Bacchpand se hii Vyhasan mei Dhirantra rane والe سدیو راجہ راجے کریں گے اس ونس میں دیو بھومی نام کا ایک راجہ اور بھی ہوگا ویک کنٹھیان نام سے نو ورسوں تک راجے کرے گا اس کے بعد ان کے پتر بھوٹی مطر چوبیس ورسوں تک 12 کریں گے ان کے بعد راجہ نارائن بارہ ورس تک راجے کریں گے پھر ان हे ब्राह्मणों, इस प्रकार कठोर कर्म करने वाले ये उपरी राजा कंडायन नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका शासनकाल 45 वर्षों तक का होगा। अब मैं इनके बाद आंध्र वंश के राजाओं का वर्णन करूंगा। आंध्र जाति में सिंधुक नाम का राजा और राज्य करेगा। यह राजा सिंधुक तेहीस वर्षों तक राज्य करेगा। इसके बाद भात नाम का राजा अठारह वर्षों तक राज्य करेगा इसके बाद उसका पुत्र शातकर्णी नाम का राजा अपाद वृद्ध होगा वह दस चौबीस और छह वर्षों तक राज्य करेगा इसके नेमिकर्षन राजा पच्चीस वर्ष तक राज्य करेगा इसके बाद हाल नाम का राजा सिर्फ एक साल राज्य करेगा Iis wansh me 5-7 rajah maha belwaan hongi Hal ke baad Putrikshin naam ka rajah 21 vrst tuk rajah kerega Iis ke baad 7 karani naam ka 1 vrst tuk aur 6 mahinye teak rajah kerega Iis ke baad Shiv swami naam ka haik raja 28 vrst tuk rajah kerega Iis ke baad Gotami putr 21 vrst tuk rajah kerega साक पार्लनी राजा के वंश में यज्ञ श्री नाम का राजा उत्पन्न होकर 19 वर्ष तक राज्य करेगा राज इसके बाद विजय नाम का राजा 6 वर्ष तक राज्य करेगा राज राज इसके बाद सात कर्णी दंड श्री 3 वर्ष तक राज्य करेगा राज फिर पुलोवा नाम का राजा 7 वर्ष तक राज्य करेगा राज इन राजाओं के अलावा और भी राजा पृथ्वी पर रा� आंध्र वंश के 23 राजा पृथ्वी पर राज्य करेंगे ये सब मिलकर 411 वर्ष तक राज्य करेंगे ये आंध्र वंश के राजा पांच भागों में बट जाएंगे इसके बाद 17 अमीर वंश के राजा राज्य करेंगे फिर सात गर्दमीन वंश के और 10 शंख वंश के राजा राज्य करेंगे इनके बाद आठ, यवन, चौदह, तुषार, वंश के, तेरा, मनष्ट, वंश के और अठारह मोन वंश में उत्पन्न होने वाले राजा राज्य करेंगे। आंध्र वंश के राजा 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। शांक वंश के राजा 380 वर्ष तक राज्य करेंगे। यवन के राजा, यवन वंश के राजा 80 वर्ष तक राज्य करेंगे। तुषार वंश के राजा 500 برس تک راجع کریں گے گیم مرنڈ ونس کے راجع انعے شدر جاتی راجعوں کے 450 برس تک راجع کریں گے انعیک ملیچ جاتیاں تھی اس سمیں ہوں گی 11 ملیچ ونس کے راجع 300 برسوں تک راجع کریں گے ان راجعوں کے بعد کولی کلوں کے نام شدر جاتی کے راجع راجع کریں इन राजाओं में विंध्य शक्ति नाम का राजा 96 वर्षों तक राज्य करेगा इनके बाद शुद्र जाति के राजाओं का हाल सुनिए शेष नाग का पुत्र राजा भोगी नाम कुल में सर्वश्रेष्ठ राजा होगा यही सबसे पहला विदेशी राज्य राज करेगा इसके बाद सदाचंद्र नाम के राजा चंद्रवंश भूत नखवान धन धर्मा भूतिंद नाम के राजा विदेश में राज्य करेंगे अंग वंश के राजा नंद के बाद मधुनंदी मधुनंदी ने राज किया मधुनंदी के छोटे भाई नंदियशान ने राज्य किया उसके वंश में तीन राजाओं ने राज्य किया दोहित्र शिशुक और परम बलशाली प्रवीर ने राज्य किया था इनमें प्रवीर राजा विंध्या शक्ति का पुत्र होगा राजा शिशुपु पुरी में अन्य दोनों राजा कंचनपुरी में राज्य करेंगे ये तीनों राजा प्रचुर दक्षिणा देकर वाजपे यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे इसके बाद प्रवीर के चार पुत्र राज्य करेंगे विंध्यक वंश के राजाओं के नष्ट हो जाने पर सुप्रतीक नभीर इत्यादि तीन बहील्क राजा 30 ورس تک راجع کریں گے محی سیونس میں شک کیما نام کا راجع راجع کرے گا اس کے بعد پشپ مطر اور مطر نام کے راجع تیرہ ورس تک راجع کریں گے میگ لامے سات پرسد راجع راجع کریں گے گگھ بلشالی راجع کوم لامے راجع کریں گے मनवंतर के क्षय होने तक राज्य करेंगे ये नल वंश में उत्पन्न होंगे इसके बाद मगध देश का विश्व सफानी नाम का राजा राज्य करेगा उस समय के राजाओं को नष्ट करके अन्नन जाति वालों को राज्य प्रदान करेगा इनमें कर्तव्य तथा पंचाक पुलिंद और ब्राह्मणों के नाम से प्रसिद्ध है महान बलशाली विश्वफानी विभिन्न देशों में इन जाति वालों का राज्य स्थापित करेगा राजा विश्वफानी नपुंसक के समाधि आकर्ती वाला होगा विश्वफानी राजा अपने जीवन में एक बार देवता ब्राह्मण पितरों को संतुष्ट करके गंगा के किनारे प्राण त्याग देगा वह मरने के बाद इंद्र को प्राप्त होगा उसके बाद चंपा में नव नाग वंश के राजा राज्य करेंगे मथुरापुरी में सात नाग वंश के राजा निषद यदुक शेशीत काल तोपद इत्यादि स्थानों में मणि ध्यान वंश के राजा राज्य करेंगे कनक नाम का राजा सोराश्य भक्षक स्थानों का राजा होगा ये सब राजा भी उसी एक समय में इन सब स्थानों में राज्य करेंगे इनके बाद झूठ बोलने वाले क्रोधी अधर्म कर्म करने वाले यवनों का राज्य होगा वे राजा यवन युगदोष के कारण परम दुरात्मा दुराचारी कल्ली के अंत में स्त्री और बच्चों का वध करने वाले होंगे ये ये राजागण आपस में मार काट करके पृथ्वी पर राज्य करेंगे ये दुराचारी राजा कहीं पर तो अधिक संख्या में होंगे और कहीं पर बहुत बढ़ जड़ कर आएंगे तथा मृत्यु को प्राप्त होंगे।